शांति शांति ही मन की पांच वृत्तियों में दूसरी वृत्ति विपर्य वृत्ति की चर्चा हो रही है विपर्य को विपर्य क्यों कहते हैं तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं मिथ्याजान का नाम ही विपर्य है और इस मिथ्याजान के बहुत सारे नाम हैं अविद्या शब्द से भी कहा जाता है मिथ्याजान को अविद्या भी कहते हैं को भ्रांति शब्द से भी कहा जाता है अमुक व्यक्ति को भ्रांति है इस विषय में इसको ये भ्रांति है उनको इस प्रकार का भ्रांति है भ्रांति शब्द का भी प्रयोग होता है मिथ्याजान के लिए तो विपर्य एक शब्द अविद्या दूसरा शब्द भ्रांति तीसरा शब्द और इसके साथ साथ में क्लेश शब्द का भी प्रयोग होता है क्लेश का अर्थ होता है दुख क्योंकि यह मिथ्या जान अविद्या व्यक्ति को दुख देने लगती है सताती रहती है व्यक्ति को इसलिए इनको क्लेश शब्द से भी कहा जाता है विपरीत ज्ञान उल्टा ज्ञान लोक में उल्टा ज्ञान विपरीत ज्ञान इस शब्द से भी प्रयोग करते हैं तो अलग अलग शब्दों से मिथ्या ज्ञान को कहा जाता है और संसार में जितने मनुष्य होंगे उतने मनुष्यों में ये ज्ञान व्यापक रूप से विद्यमान है और इसके भेद भी है ज्ञान के इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं साद्यावाचपर्वा सा सा अविद्या अविद्या मिथ्या ज्ञानम कहा है इसी मिथ्या ज्ञान को इसी विपर्य को महर्षि वेदव्यास ने अविद्या शब्द से स्पष्ट किया है सा इंच पर्वा भवति अविद्या पांच पर्वों वाली होती है विद्या पर्व कहते हैं गांठ को आप गन्ना को देखेंगे तो गन्ने के अंदर अलग अलग पर्व है अलग अलग गांठ हैं। बांस को देखेंगे उसमें भी अलग अलग पर्व है अलग अलग गांठ हैं। और याद रखना सभी गांठ एक जैसे नहीं होते उनका जो परिमाण है वो सबका एक जैसा नहीं होता है कोई बिल्कुल छोटा रहता है एक। कोई बड़ा रहता है तो ऐसे ही ये पांच पर्वों वाली अविद्या है पांच गांठों वाली अविद्या है तो यह पर्व शब्द विभाग अर्थ को कहता है पांच विभागों वाली अविद्या है पांच प्रकार से अविद्या मनुष्य के अंदर व्याप्त है और प्रत्येक मनुष्य में ये पांचों प्रकार की अविद्या दिखाई देगी ऐसा नहीं है एक ही प्रकार की अविद्या होगी यदि एक व्यक्ति में पांच प्रकार की अविद्या है तो दूसरे व्यक्ति में भी पांच प्रकार की अविद्या है संसार में जितने मनुष्य हैं सभी के अंदर पांचों प्रकार वाली अविद्या व्याप्त है किसी में कम मात्रा में हो सकती है किसी में अधिक मात्रा में हो सकती है मात्रा का तो अंतर हो सकता है लेकिन पांचों प्रकार की अविद्या सभी के अंदर व्याप्त होगी इसलिए कहते हैं वो इम पंच पर्वा भवती अविद्या और उसके नाम भी स्पष्ट करते हैं अविद्या के अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश अविद्या एक सामान्य रूप से पूरी अविद्या को अविद्या शब्द से ही कहा है। पर इस अविद्या शब्द से कहकर के इसके जब पांच विभाग करते हैं तो पहले विभाग का नाम भी अविद्या रखा है मिथ्या ज्ञान सभी में व्याप्त है विपरीय ज्ञान सभी विभागों में व्याप्त है जिसको अविद्या शब्द से कहा है पर पांच विभागों के जब नाम रखा है उनमें से पहले विभाग का नाम भी अविद्या कहा है और ये जो अविद्या है एक अलग प्रकार की होगी और राग इस अविद्या से भिन्न होगी होगा अविद्या अलग प्रकार की है राग अलग प्रकार का है तो द्वेष इन दोनों से बिल्कुल अलग प्रकार का होगा अविद्या राग द्वेष तीनों अलग अलग प्रकार के हैं उससे अलग एक प्रकार और है जिसको हम अस्मिता कहते हैं वो सर्वथा भिन्न होगी इससे तो ये चारों अलग अलग है और इन चारों से एक विभाग और है जिसको अभिनिवेश कहते हैं तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच विभाग और ये पांचों विभाग पांचों अलग अलग प्रकार के और इन पांचों में जिसे अविद्या कहा है जिसको मिथ्याजान कहा है वो पांचों में विद्यमान है जाति के रूप में पांचों में विद्यमान है हम सब मनुष्य हैं हमारे में मनुष्यत्व मनुष्यपना सभी में विद्यमान है पर सभी मनुष्य एक जैसे नहीं है सभी में मनुष्यत्व है पर सभी में सभी मनुष्य एक जैसे नहीं है अलग अलग मनुष्य एक स्त्री के रूप में मनुष्य एक पुरुष के रूप में मनुष्य दो विभाग तो कम से कम आपको स्पष्ट हो ही, ही रहा है पर मनुष्यपना मनुष्यत्व सभी में विद्यमान तो जो मनुष्यपना है सभी मनुष्यों में विद्यमान है ठीक इसी प्रकार जो अविद्या के पांच विभाग बताए हैं पांचों विभागों में अविद्यापन मिथ्यापन भ्रांतिपन उल्टापन सभी में व्याप्त है पर सभी में वो अविद्यापन विद्यमान होता वह भी पांचों अलग अलग प्रकार का है राग बिल्कुल अलग प्रकार का है द्वेष बिल्कुल अलग प्रकार का ये दोनों के बारे में अच्छी तरह आप जानते हैं राग जैसा होता है वैसा द्वेष नहीं होता है द्वेष में जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है मन के अंदर जिस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं वैसे भाव राग में उत्पन्न नहीं होते और जैसे राग में उत्पन्न होते हैं वैसे द्वेश में उत्पन्न नहीं होते जिस प्रकार से राग द्वेश अलग अलग दिखाई देते हैं ठीक इसी प्रकार से इन दोनों से भिन्न अस्मिता है वो अलग ही प्रकार का है और अभिनिवेश इनसे बिल्कुल भिन्न है वो एक अलग ही प्रकार का है तो इन पांच विभागों में पहला विभाग है अविद्या इस अविद्या को तमाह भी कहते हैं तम शास्त्रों में स्मृतियों में इस अविद्या को तम शब्द से भी कहा है और यह जो तम अविद्या है यह इस प्रकार की है व्यक्ति जिस किसी भी अनित्य पदार्थ को देखता है उसको नित्य समझने लगता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हम सब ये जो शरीर है हमारा साढ़े पांच छह फुट का ये फीट का ये जो शरीर है इस शरीर को हम देख करके नित्य समझते हैं अनित्य को नित्य मानते हैं और ये जो शरीर जो भी दिखाई देता है इस शरीर को पवित्र मानते हैं अशुद्ध को शुद्ध मानने लगते हैं ये अविद्या है शरीर को देख करके हम इसको शुद्ध ही मानते हैं एक उदाहरण दो मैं आपको कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच गए एक छोटे से बच्चे को लेकर के मां गई वहां पर वहां ऐसा साधन नहीं है वहां पर ताकि उस बच्चे को उस प्रकार से रख सके वो जो भी टूल पास करता है वो सारा एक डिब्बे में भरती जा रही हो और उसको बंद कर दिया मान लीजिए सौच मल और उसके ऊपर एक रेपर लगा दिया जाए चमकीला एक बॉक्स बना दिया ऊपर से तो बढ़िया दिख रहा है बॉक्स लेकिन मां को पता है इसके अंदर क्या है मल है और दूसरे लोग जब उस बॉक्स को देखेंगे मान लीजिए कोई फंक्शन चल रहा हो वहां पर वो है और सभी लोग ये समझेंगे तो गिफ्ट है उपहार है ये तो बढ़िया रेपर लगा हुआ ऊपर से लेकिन अंदर क्या है मल है मां को पता है उसको विवेक है उसको बोध है उसको ज्ञान है उसके पास विद्या है क्योंकि उसने जाना है उसको ये क्या चीज है पर बाकी सब लोग क्या समझ रहे उसको वो तो उपहार समझ रहे हैं यही अविद्या है यही मिथ्या जाने है अशुद्ध को अशुद्ध माना जा रहा है मां तो उसको अशुद्ध मान रही है वो तो मजबूरी से अपने पास में रख रखा है उसने वो मजबूरी नहीं होती तो वह अपने पास कभी नहीं रख सकती हो तो अशुद्ध को शुद्ध मानना ये अविद्या है अनित्य को नित्य मानना ये अविद्या है और एक बात है दुख को व्यक्ति सुख मान लेता है दुख को सुख मान लेता है ऐसे ही जड़ वस्तु को चेतन वस्तु मान लेता है ये एक प्रकार की अविद्या है और अविद्या का दूसरा भाग है अस्मिता प्रयोग में बहुत कम आता यह अस्मिता एक प्रकार की अविद्या है एक मिथ्या ज्याने है, उल्टा ज्याने है। अस्मिता का मतलब है दो चीजों को एक मानता है व्यक्ति ये अलग है और ये अलग है आप उंगलियों को देखिए दोनों उंगलियां अलग अलग है लेकिन आश्चर्य की बात है इन दोनों को एक मान रहा है एक ही उंगली मानता है यह अविद्या है ये तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है लेकिन एक आत्मा है और एक मन है एक आत्मा है और एक मन है ये दोनों अलग अलग है परंतु व्यक्ति आत्मा और मन को दोनों को एक ही मानता है आत्मा को अलग नहीं मानता मन को अलग नहीं मानता मन को ही आत्मा मानता है और आत्मा को ही मन मानता है यह है अस्मिता यह बिल्कुल अलग प्रकार की है अनित्य को नित्य मानना अशुद्ध को शुद्ध मानना दुख को सुख मानना और जड़ को चेतन मानना यह जो अविद्या है इससे भिन्न अविद्या है दो पदार्थों को एक मान रहा है व्यक्ति ये अलग प्रकार की अविद्या है इसलिए इसका नाम दिया है अस्मिता तीसरा विभाग है अविद्या का राग सभी जानते राग क्या होता है राग उसको कहते हैं जब किसी सुखुदाई वस्तु को हम देखते हैं सुख और सुख के जितने भी साधन है संसार में उस सुखुदाई वस्तु के प्रति हमारा एक विशेष आकर्षण रहता है मन के अंदर उसके प्रति एक आकर्षण बना रहता है एक लालच सा रहता है मन के अंदर उस वस्तु के प्रति गर्द रहता है एक तृष्णा पैदा होती है अंदर आप उसको तृष्णा कहो गर्द कहो लालच कहो लोलुप्ता कहो लोभ कहो ये जो भाव मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं उस वस्तु के प्रति एक आकर्षण उसके प्रति विशेष बन रहा है और उस आकर्षण को आप लोभ नाम दे सकते हो कृष्ण नाम दे सकते हो लालच नाम दे सकते हो उसी का नाम राग है ये अलग प्रकार का है बिल्कुल उन अविद्या और अस्मित अस्मिता से उन दोनों से बिल्कुल ही अलग है ये राग और यह सभी अनुभव करते हैं राग को ये भी अविद्या है ये भी मिथ्या जाने उल्टा जाने और इससे बिल्कुल ही अलग है राग से द्वेष सभी जानते हैं राग में आकर्षण है तो द्वेष में विकर्षण है दूर भागता है व्यक्ति राग में उसके बिल्कुल निकट पहुंचता है उसको अपनाना चाहता है उसके पास में ऐसा दौड़ लगाता है जैसे रेस लगाने वाला दौड़ लगाता और द्वेश में बिल्कुल उल्टा होता है विकर्षण करता है उसे दूर भागने की चेष्टा करता है उसको पसंद नहीं करता है मन के अंदर उसके मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिसको हम आक्रोश कह सकते हैं क्रोध कह सकते हैं ईर्षा कह सकते हैं असूया कह सकते हैं और उसको मारने पीटने की जो भाव जो भावना पैदा होता है मन के अंदर उस भावना को उस ईर्षा को उस असूया को उस क्रोध को उस गुस्से को यहां पर द्वेश शब्द से कहा है ये बिल्कुल अलग है राग से यह चार विभाग है अंतिम पांचवा विभाग है जिसको कहा है अभिनिवेश बिल्कुल अलग ही प्रकार का है अभिनिवेश का मतलब है कि व्यक्ति यह एहसास करता है कि मैं ना मरूं उसको सदा एक भय सताता रहता है कभी मैं ना मरूं कभी मर तो नहीं जाऊंगा मैं कभी मर तो नहीं जाऊंगा कभी मैं मर तो नहीं जाऊंगा इसको लगातार यह डर लगा रहता है जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है वहां आदमी को डर पैदा होता है भय पैदा होता है कभी मर ज... ना मर मैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता तो मरने का जो डर है व्यक्ति को यह जो डर है इसी का नाम अभिनिवेश कहा है और यह सभी को होता है सभी को होता है मतलब जो मिथ्या जान रखता है अपने अंदर जो विपरीत जान अपने मन के अंदर स्थान दे रखा है जिसने जो अविद्या में जीता है व्यक्ति और याद रखना जिसके अंदर अविद्या है यानी अस्मिता है मन और आत्मा को अलग अलग अलग अलग नहीं मानता एक ही मानता है जिसके अंदर राग उत्पन्न होता है राग विद्यमान है जिसके अंदर द्वेश उत्पन्न होता है द्वेष है जिसके अंदर राग द्वेष है उसके अंदर अभिनिवेश रहेगा यह नहीं हो सकता रागी तो है लेकिन इसको डर नहीं लगता यह द्वेशी व्यक्ति है लेकिन इसको भय नहीं लगता ये निडर आदमी यह नहीं हो सकता हो सकता है ऊपर से वो दिखाता हो जब लड़ाई करता हुआ व्यक्ति सामने वाले कहते हैं मैं नहीं डरता आपसे लड़ाई करता हुआ व्यक्ति कलह करता हुआ सामने वाले को कहता नहीं डरता आपसे लेकिन डर रहा होता है सामने वाला कितना डरता यह उसको पता नहीं लेकिन खुद कितना डरता उसको स्पष्ट होता है कितना डर उसके अंदर मन में होता है तो इसको अभिनिवेश कहा है और इन पांचों के एक पांच अलग नाम है अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश ये पांच है इन पांचों के अलग नाम है अविद्या को तमह शब्द से कहा है और अस्मिता को मोह शब्द से कहा है और राग को महामोह शब्द से कहा है द्वेष को तामिश्र शब्द से कहा तामिश्र तामिश्र का मतलब द्वेष और अभिनिवेश को अंधता मिश्र शब्द से कहा है अविद्या तम अस्मिता मोह राग महामोह द्वेष मिश्र और अभिनिवेश है तो इधर अंधता मिश्र ये पांच नाम इनके अतिरिक्त हैं जो साहित्य में स्मृतियों में मिलता है तो इन पांचों को समझना है पांच प्रकार की अविद्या कहा कब प्रवृत्त हो रही है हमारे मन के अंदर कहा मैं राग कर रहा हूं कहा मैं द्वेष कर रहा हूं कहा मैं डरता हूं कहा मैं मन को आत्मा मन माना हूं मन को आत्मा मान करके चल रहा हूं इन सारी स्थितियों को जानता हुआ व्यक्ति अविद्या को अविद्या के रूप में समझता है तब इस अविद्या को दूर करने की चेष्टा कर सकता है तभी जाकर के व्यक्ति अविद्या से छूट सकता है जब इनका बोध करेगा ये मन की दूसरी वृत्ति है विपर्य वृत्ति र्व शांति शांतिर शांति क्षमा शांतिरे ओ शांति शांति शांति